आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुनते रेडियो मधुबन 90.4 एफएम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं तो आज के इस विषय में हम लोग वातावरण यानी पर्यावरण संरक्षण वातावरण को कैसे संरक्षण कर सकते हैं उस विषय पर काफी अच्छी जानकारी हम लोग सुनेंगे और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ अभिषेक राज जी हैं जो तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्काइप से तो उनसे विशेष जानेंगे वो अभी वर्तमान समय में इसी पर रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छी तरह से उनके पास जो जानकारी है वो हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से अभिषेक राज का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश भाई मैं अभिषेक राज तमिलनाडु में अपना पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ बिहार में मोतिहारी जिले के जी जी जिले के एक छोटे से गांव सुखी सिमरा का रहने वाला हूं। और यहाँ पे अपना पीएचडी कर रहा हूँ तो मेरा भी अपना सब्जेक्ट यही है पर्यावरण पर्यावरण को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और पर्यावरण में क्या क्या गैसेस निकलते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हैं। तो इसी, इसी जरूर, जरूर। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और स्वागत करते हुए मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा वातावरण का मतलब क्या है वातावरण ये वर्ड तो जनरल में हम लोग लेते हैं है पर्यावरण पर्यावरण परी। परी हम एक आदमी है हमारे चारों तरफ जो भी गैसेस है या जो भी वस्तुएं हैं उन सबको मिलाकर पर्यावरण पर बोलते हैं जैसे की हम कह सकते हैं की हम भी खुद पर्यावरण में समाह एक और बात में पूछना चाहूंगा जैसे की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पर्यावरण का मतलब या वातावरण का मतलब एक कॉमन शब्द हम यूज कर रहे हैं ताकि सभी को पता चले पर्यावरण या वातावरण का सही मतलब क्या है और इसके साथ ही मैं पूछना चाहूंगा कि वातावरण के कारक क्या है वातावरण के कारक जैसे पर्यावरण की परिभाषा में ही बताया पर्यावरण हम हम खुद एक लिविंग फिल्ड यानी की जीवित प्राणी है और हमारे चारों तरफ बहुत ऐसी चीज है की जो जीवित भी है अजीवित भी जो दिखाई भी देते हैं नहीं भी दिखाई देते हैं। जैसे हवा हवा हमको दिखाई नहीं देती है बारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि जीवित है दिखाई नहीं देते। इस तरह से बहुत सारे जैसे चारों तरफ के और इन सभी को मिला के पर्यावरण बोलते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो दो कारक है पहला है जैविक कारक और अजैविक कारक अजैविक कारक के बात करेंगे तो अजैविक कारक में आते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग ए फैक्टर बोलते हैं अजैविक कारक में आते हैं तो है जल प्रकाश रेडिएशन तापमान ह्यूमिडिटी एटमोस्फेयर और भूमि और इसी तरह से देखा जाए तो समुद्री इलाके में समुद्री वातावरण में दो तरह के अलग तरीके के अजैविक कारक हैं, जैसे कि दबाव प्रेशर और ध्वनि ध्वनि तरंग साउंड और बायोटिक कंपाउंड्स में जिसको तो अजैविक कारक बोलते हैं जैसे खुद जैविक कारक में तीन तरह के किए जाते हैं और किसी भी जीवित पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है मनुष्य जिसको मैमिल्स के कैटेगरी में रखा गया है और प्लांट्स पेड़ पौधे और तीसरा है सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव को जी हम को हम खुद अपने नग्न नाक से देख नहीं पाते हैं सबको जैसे अपना हमेशा सुनते हुए क्या वायरस बैक्टीरिया फंगस अलगी प्रोटोजोवा दिसक्रोल सो जैविक कारक में पहले से आते हैं पेड़ पौधे जो कि अच्छी तरह से विकसित और कैसे हमको हेल्प करती है तो इसीलिए बहुत, बहुत पेड़ पौधे हम निर्भर है पे पेड़ पौधों को तो हम लोग ऑर्टोट्रॉफ खोलते हैं ऑर्टोमींस सेल्फ ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रीशन वह सब जीवित पदार्थ जो कि अपना खुद न्यूट्रीशन खुद कर सके तो पेड़ पौधे अब अपने खाना और खाद्य पदार्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है वे अपने खाद्य पदार्थ खुद से बना लेते हैं जैसे कि खुद से बनाते हैं प्रकाश प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जो कि जि जिस के लिए चार चीजों पे निर्भर है पहला तापमान सूर्य तापमान जो कि सूर्य के प्रकार से मिलती है उसको पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस चीजों को मिलाकर वो और जमीन से जल लेकर जल और खनिज लोन लेके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते जिससे कि वो अपनी बढ़ोतरी भी करती और उसको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से बढ़ोतरी करने वक्त फूल फल ये सब हमको हमारे हमारे जरूरत के लिए मिलते हैं तो इसीलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं वो हमको समान हमारे जरूरत की चीजों को पूरी पूर्ति करती है और कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स में सबसे बड़े आते हैं हम लोग हेट्रोट्र उसको न्यूट्रिशन वैसे जीवित पदार्थ जो अपना जीवनोपा जीवनोपारण दूसरे पदार्थ पे, दूसरे दूसरे आ, पदार पे जैसे की हमको खाने तो चावल है चावल के लिए, लिए हमको धान के पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है फूल फल उन सब चीज के लिए हमको उनको पे पेड़ पौधों पर पे निर्भर रहना पड़ता है इसलिए हमको हेट्रोट्रस्ट बोलते हैं यानी कि दूसरा निर्भर रहने वाला प्राणी और तीसरे में है, मतलब है बैक्टीरिया जितने भी चीज आपको सड़ जाते हैं गल जाते हैं उसके मेन कारक हैं बैक्टीरिया और फंगस मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल फंगस आता है और उसके बाद बैक्टीरिया इनका काम क्या है कि जो भी पदार्थ है जो हम जिसका यूज नहीं कर रहे हैं उसको वो सड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जैसे तोड़ के और उसको केमिकल एनर्जी में बदल दो, और जिसको हम प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किया है प्रोड्यूसर बोले तो पेड़ पौधों ने जैसे जमीन में कोई तो केमिकल में बदल दिया फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हम लोग फेंक दे पेपर का टुकड़ा ही लीजिए आप उसको जमीन में फेंकते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में गल के सड़ते हैं और जैसे खाद्य पदार्थ जो फेंक देते हम लोग वो छोटे तो� छोटे टुकड़ों में सड़ जाते हैं सड़ने किसके द्वारा तो के जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा हुआ की वातावरण का संरक्षण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वातावरण के पहले जितना हम वातावरण के बारे में जानेंगे उतना ही हमें बहुत ही अधिक जानकारी होगी और हमें बहुत खुशी होगी कि हम हर चीज को सही ढंग से जान पा रहे हैं कि पहले बोले प्रोड्यूसर कंजूमत तो प्रोड्यूसर पे निर्भर रहना पड़ता सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो समन्वय है वो चीजें आप बता रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग जान लेंगे जो प्रोड्यूसर है उनकी जो सुरक्षा है वो हमारे हाथ में है और अगर हम उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे उनकी बचाव नहीं करेंगे तो हम कस्टमर को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें कहाँ से मिलेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न आगे उठ सकता है या खड़ा हो चुका है हम सभी समझ सकते हैं कि आज के इस वर्तमान समय में देखें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे बीच में हैं वातावरण को लेकर हमें अच्छी जो अनाज है वो नहीं मिल पा रहा या सब चीज़ें जो है मिक्सअप होकर आ रहा है क्योंकि हमने पहले से इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया प्रोड्यूसर को अच्छी तरह से हमने उसको उसके अनुसार नहीं समझा या जाना नहीं या उसके प्रोटेक्शन में हमने बहुत आना की है। तो इसीलिए आज जरूरत है हम इन सभी चीजों को जाने और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते एक एक छोटा सा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा गीत उसके बाद फिर से हम जानेंगे कि वातावरण के कारक जैविक और अजैविक का प्रभाव किस तरह से पड़ता है वो बातें हम सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर समय की मांग सुनते रहो मस्कराते रहो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 कर्तव्य हमारा भैया दीवारें हम फिर पाए गाँव नगर के गली सड़क को हरा हम कर पाए उज वृक्ष है सभी सुरेंद्र इन्हें नहीं तर पाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा कर पाएंगे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ अभिषेक राज जी हैं जो इसी पर रिसर्च कर रहे हैं और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए पर्यावरण के सूक्ष्म जीवनों को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं या उनका बचाव कर सकते हैं ये सारी बातें हम लोग आज कर रहे हैं तो एक बात हम लोग जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ब्रेक के पहले जैविक कारक के बारे में तो एक और बात मेरे मन में आ रहा है की जैविक के जो कारक है जैसे की जैविक अजैविक इनका क्या प्रभाव होता है इसका क्या प्रभाव है उसके बारे में बताइए ये एक दूसरे का पूरक सबसे बड़ा जब बोले तो ये एक दूसरे का पूरक है जैसे की अजैविक कारक हमने जल हमको जल की जरूरत है जल से बहुत सारे हमारे जो दि, दिनचर्या काम है उनको पूरा करते हैं अगर ये इसकी कमी हो जाए तब क्या होगा जैसे सूर्य का प्रकाश इन सबों सूर्य का प्रकाश नहीं आए तो हमको क्या प्रॉब्लम इस तरह से हम एक दूसरे को पूरा करें लेकिन आजकल के जमाने में हो रहा है क्या की अजैविक पदार्थ को हम दिनों दिन उसका ये तो फिक्स रिसोर्सेस है और उसको जैसे जैसे जरूरत करते जा रहे हैं कमी होती जा रही है इसलिए हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं तो हमको जरूरत है कि हम कैसे अजैविक पदार्थ को बचाएं और अपने जो जैविक पदार्थ जो सहभागी हैं जैसे डिकम्पोजर सुक् उनको, कै, उनको कैसे बचाए और उनको इस तरह से हम हैंडल करें कि हम आगे यूज कर जैसे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि जैविक अजैविक एक दूसरे के पूरक हैं आपने बताया और इसके साथ जैसे कि वातावरण का संरक्षण क्या है ये क्या हो सकता है कैसे हम इसको समझे तो जैसे आपने पूछा कि एक दूसरे पर कैसे आजैविक और अजैविक एक दूसरे का पूरक है और तो हमने बताया क्या ये एक दूसरे पे निर्भर है तो हम मेरा मेरा अपना ये फंडामेंटल राइट है कि हम जो भी अजैविक कारक हैं उनको अच्छी तरह से सुरक्षित रख के और अपने दिनचर्या को अच्छे तरीके से चलाने के लिए निर्भर निर्भर और उस को, उस चीज चीज को का बचाव करें तो इस इस चीज को बचाव के प्रक्रिया को हम संरक्षित कर अजैविक चीजों को के बचाव को प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण कर अभिषेक राज जी और इससे साथ ही एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है की वातावरण का जो संरक्षण है उसके उपाय क्या है कैसे हम पर्यावरण को या वातावरण को बचा सकते हैं ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बहुत अच्छी क्वेश्चन है पूछी है कैसे हम बचाएं और आए हुए दिन में सबको मालूम है कि कैसे हम बचाएं लेकिन हमें कमी है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं यहाँ तक कि बड़े से बड़े लोग छोटे से छोटे लोग हमेशा गलतियाँ करते हैं जिससे कि ये अजैविक कारण कारक जो है उनको उनमें कमी होते जा रही है और उनका एडवर्स इफेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर हो जाए और सही तरीका से देखा जाए तो हम अगर जिंदा हैं तो पूरे अजैविक कारक के बोले हर एक तरह से हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो छोटे छोटे, छोटे चीज से हम पहले शुरुआत करेंगे मेरे पास दस ऐसे उपाय हैं जिससे कि अजैविक कारक को बचाना चाहिए और इन सब चीजों को आए दिन में हम लोग कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं यह सब चीज को आए में हम फॉलो करके अपने लाइफ को अच्छे तरीके से चला सकते <coughs> पहले पहली बात मैंने बोले बोली प्रकाश प्रकाश तो दिन में हमको सूरज का प्रकाश मिल जाती है रात में रात में प्रकाश के लिए हम दूसरे दूसरे इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर हैं नहीं तो अलग अलग चीजों पे निर्भर है अलग अलग माध्यम पे निर्भर है तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हम पुराने जमाने में हम बड़े बड़े बल्ब यूज करते थे एडिसन वाली बल्ब वो पीली रंग की होती थी वो सब बल्ब ने कब प्रॉब्लम किया है कि वो अधिक ऊर्जा उसको चलाने के लिए अधिक ऊर्जा की जगह और वो अधिक गर्मी पैदा करते हैं तो ये दूसरे कैसे अधिक ऊर्जा और अधिक गर्मी कैसे दूसरे से रिलेटेड नंबर आ रहा है? जैसे कि मैंने एक पुराने बल्ब लगाया और वो उसको चलाने के लिए हंड्रेड वर्ष की है तो हंड्रेड पर एनर्जी लगेगी हमको वैसे अगर दस बल्ब है तो आप जोड़ सकते हैं कितनी एनर्जी आपकी खपत हो रही तो हम क्यों नहीं वैसे बल्ब यूज करें जिससे कि हमको कम एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए तो इसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं या तो हम सी लगा सकते हैं नहीं तो एलईडी बल्ब लगा सकते हैं सी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंस लाइट लाइट बल्ब ये जो कुछ ही दिनों पहले इसके डिस्कवरी हुई है और इस इस चीज को जरूरत करके तो उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि पावर कंजम्पन बहुत कम बहुत कम ही पावर में ये अधिक ब्राइटनेस लाइट देती है और ये अधिक से अधिक और हमारे जो बल्ब होते थे हमको अधिक बल्ब लगाने की जरूरत पड़ती थी और सी एफ लगाने से हमको कम, कम बल्ब की जरूरत है जरूरत पड़ेगी और ए, इनर्जी का कंजन कम होगा हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी है आवर ये सब बल्ब को चेंज करके सी एफ पे हम निर्भर हो जाएंगे और ये गर्मी कैसे पैदा करते पुराने जो बल्ब है आप देखते हुए कि जाड़े के दिन में एक बल्ब जला दो और एक छोटे चो, से कंबल लेके सो जाओ तो आराम से रह जाओगे जमाने यानी कि गर्मी चल। गर्मी निकल रही है इससे लेकिन गर्मी के दिन में गर्मी के दिन में बल्ब तो बर्दाश्त हो नहीं पाता है बल्ब जलाना जलाने से चारों तरफ से तो गर्मी ही गर्मी क्यों क्योंकि इससे निकलने वाली नीट थी एनर्जी हमारे वातावरण के जो गैसेस है उनको गर्म कर दे तो गर्म करने के पीछे एक सबसे बड़ा घातक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड को, को हमारे वातावरण में है, जीरो दशमलव जीरो जीरो तीन प्रतिशत पर, जो की आए दिन में हम लोग लो, इसकी प्रतिशत बढ़ती जा रही है जिससे की वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है जो की हम ग्लो, ग्लो, ग्लो, ग्लोबल वार्मिंग आप लोग सुनते रहिएगा अक्सर दिन में तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड तो हम अगर एक घर में एक पुरानी बल्ब जा है तो ऐसे बहुत सारे घर हैं तो पूरे वातावरण गर्म होते जा रहे हैं यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हम क्यों नहीं सी लगा के अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम करें एक पुराना डाटा है क्या की यूएस में यूएस में एक साल में उन्होंने फिर लगा के तेरह बिलियन पाउंड कार्बन पा। डाइऑक्साइड को कम किया तेरह सौ पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम किया जो कि हमारे वातावरण में इंटर हो तो इस तरह से ये छोटे छोटे चीज है जो कि आराम से किए जा सकते हैं लेकिन इतनी जानकारी इस पे हम लोग को नहीं मालूम चल पाती है कि क्या है? ऐसे ऐसे इसका बैड इफेक्ट है ये फिर ऊर्जा और आपको लाइट और दूसरा है क्या कि वातावरण में सबसे बड़ा कारक है हमारा वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है आप आए दिन दिल्ली में हैं बड़े बड़े शहरों में सुन रहे हैं कि गाड़ियां को बंद किया जा रही है क्योंकि वहां पे अः वहाँ का जो वातावरण है प्रदूषित होते जा रहा है जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी सुना हुआ था कि हमारे प्रधानमंत्री खुद इतने वा, वा, प्रदूषित वातावरण को फेस कर रहे तो उन वैसे बड़े बड़े लोगों फेस कर रहे हैं तो एक छोटे छोटे आम आदमी तो कितने प्रॉब्लम फेस करते होंगे तो हम क्यों नहीं जितनी जरूरत है उतनी ही ड्राइव करें मतलब मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम पेट्रोल की गाड़ी आजकल का एक फैसला नहीं कि हम बाइक रख रहे हैं बाइक के यानी कि छोटे हर एक लोग सबसे पहला किसी का आजकल के यूथ का प्रेफरेंस है कि बाइक खरीद और बाइक के बाद कार पे हम आएंगे बाइक खरीद और उस बाइक को तो चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है और पेट्रोल से निकलने वाले गुहों में अलग अलग तरह के कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो कंपाउंड्स हमारे वातावरण को प्रदूषित करते जाते हैं हम तो क्यों नहीं इसको कम करें जैसे हाँ हम नहीं कर रहे हैं कि आप बाइक यूज मत करो बाइक यूज करो जहाँ तक आपको कम यूज कर सकते जैसे अब दोस्तों चाय पीने जाना है आम दिन में चाय पीने जाना बाजार जाना कहीं जा रहे बाइक लिए चले गए और गार्जियन भी बोलते हैं जाओ बेटा गाड़ी तो इस सब चीजों से अगर वो गाड़ी बाइक यूज नहीं कर रहा तो करेगा क्या कि पैदल जाएगा पैदल जाएगा तो उसकी जो स्वस्थ है वह वो, वो अच्छी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेंगी पैदल चलने से वो हो, होता है क्या की हमारे मस्कुलर्स जो तो हैं वो मूवमेंट होते हैं और जैसे एक्सरसाइज के लिए हम जिम जाएंगे लेकिन हम पैदल नहीं जाएंगे वही लोग जो जो मोटरसाइकिल जो घूम रहे हैं वो जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं न पैदल जाते तो पैदल ही चले जाते एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारा वातावरण भी नहीं हो पाएगा और कार की तो पूछो नहीं आज के जमाने में जितने भी बड़े लोग हैं वो कार ही यूज करते एक बहुत अच्छा उदाहरण है मैं, हमारे देश में एक मॉरिशस की राजदूत है, है।, है उन्होंने कुछ दिन पहले मैंने नीच में देखा हुआ था कि वो बोल इतना तो दिल्ली प्रदूषित है कि वो अपने खुद ऑटो से जाती खुद ऑटो से ऑटो से सफर करती है कि दिल्ली को बचे अगर वो बाहर दूसरे देश की मॉरिसस की हो हमारे देश के लिए इतनी सुख थी तो हमारे देश के पॉलिटिशियन जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े लोग हैं उनको खुद नहीं सोचना चाहिए हम यूज करें सी, सी एन जो वाली गाड़ी है उसको यूज करें जिससे कि हमको कम हमारे वातावरण वात वात वात प्रदूषित होते हैं ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं और वातावरण प्रदूषित होने से बहुत सारे गैसे हैं जैसे कि हम रिसर्च करते हैं अपना मेरा एक टॉपिक है इसमें दो दोनोलियम के हैं। और ये से निकलते हैं तो सुखनजी को मैंने वो ट्रीटमेंट दिया एक्सपोज किया तो उसमें लिपिड का लेवल बढ़ता है ये जो कि मेरे उसपे एक पेपर भी है और दूसरा पेपर आज ही मैंने वो अपलोड किया हुआ तो उसने देखा है कि ये मेरा रिपोर्ट है लिपिड का लेवल बढ़ रहा है लिपिड लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब ओबेसिटी बढ़ेगा जो भी जितने जीन्स हैं लिपिड को सेंथेसाइज कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी होती है तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा पदार्थ हाइड्रोक्नोन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि पेट्रोल से निकलते हैं जो कि हम देख नहीं रहे हैं अभिषेक जी बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं और किस तरह से आपने रिसर्च किया है आपका रिसर्च चल भी रहा है कि वातावरण को बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं उसके पर आपने दो उदाहरण बताया और एक विदेश की लेडी का उदाहरण बहुत ही अच्छा आपने बताया कि विदेश में विदेश से वो दिल्ली आकर दिल्ली में ऑटो का वो खुद जो है ऑटो का इस्तेमाल करती है आना जाने के लिए तो उनको दिल्ली का ख्याल है ये इससे पता चलता है तो हम सभी को यहाँ पर एक सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और इसके साथ में इसका अल्टरनेटिव यह है कि आप सी गैस यूज करके भी हम लोग जो हैं पर्यावरण को थोड़ा सा बचा सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग उपाय हो सकता है अगर हम जागरूक हो जाए तो हम अगर सोए हुए रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग इसी विषय पर जानेंगे बहुत सारे उनके पास लिखी हुई बातें हैं जो हम सुनेंगे अभी तो सिर्फ दो पॉइंट उन्होंने बताया अभी आठ दस पॉइंट और भी हैं, जिसके ऊपर अभिषेक जी हमें बताएंगे लेकिन ब्रेक के बाद हम सुनेंगे अभिषेक जी को समय की मांग पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो आप सुन रहे हैं कुमारीज का का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और वातावरण या पर्यावरण की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं और हर साल जो है साल में एक दिन इन चीजों को हम लोग करते हैं एक बार पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोबारा हम इस चीज को वापस जागृत अवस्था में लाने के लिए वातावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं ताकि फिर से लोगों को याद आ जाए कि हमें क्या करना है तो साल में इस तरह अलग अलग नामों से हम बार बार जो है उन चीज़ों को याद करने के लिए ये सारे दिन मनाए जाते हैं फिर भी अगर हम सोए हुए रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पी इसके ऊपर हम सभी को विचार करना है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए या संरक्षण के जो उपाय हैं अभिषेक जी बता रहे हैं आगे हम सुनेंगे अभिषेक जी का धन्यवाद रमेश भाई अपने मेरे मुँह की बात सुन ली जैसे कि आपने बोला है पर्यावरण हाँ दिवस मनाते हैं लेकिन हम उसको आए दिन में दिनचर्या में उपयोग नहीं करते जैसे कि मैंने बता रहा था आपको कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिपोर्ट किया है कि यूएस में यूएस वालों ने एसयूवी यू भी एक वही लो दी जो कि उसको यूज करके उन्होंने एक साल में सात सत्तर टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं उन्होंने यूज करके एक साल में 70 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को रोका तो इस तरह के हम नए नए उपाय हमारे सरकार को भी इस चीज को कम्पल्सरी कर देनी चाहिए हम वैसे प्रोडक्ट्स को नहीं बनाए बार ही नहीं बना जो की पेट्रोल चले क्यों हम ऐसे बीस को वातावरण में घोल रहे हैं जिससे की खुद हम प्रभावित कर रहे बताया था की जैसे दिवस मना रहे हैं तो दिवस मनाने से नहीं होता चीज को अमल में लाना पड़ता है और तो यह भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कैसे हमारे वातावरण प्रदूषित होता है और तीसरा चीज है कि हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड से गर्मी पैदा होती है तो गर्मी पैदा होने के वाले चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिससे वातावरण ठंडा तो रहे जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है बारिश होने के बाद अगर ठंडी हो कितनी आपको तो शकून माजू महसूस है में सुबा, सुबा में कितनी सारून मसूस और ठंडी के दिन में सुबह सुबह में देखिए आप कितने अच्छी लगे या गर्मी के दिन में सुबह का वातावरण कितना क्यों क्योंकि रात भर का जो वातावरण था वो प्रदूषित नहीं हुआ रात में रुका रुकने से हमको शुद्ध हवा मिलती है बोलते हैं कि सुबह में घूमो टहलो तुम्हारी स्वस्थ क्यों क्योंकि उस समय वातावरण खराब नहीं हो रहा वही आदमी जो बोल रहा है मेरे ही पिताजी हम तो बोल रहे हैं कि सुबह में घूमने जाओ लेकिन दिन में हमको गाड़ी दे रहे हैं कि जाके वातावरण को खराब करो हम ऐसा क्यों करेंगे इस चीज को सोचे, विचारें उस तो पर ध्यान दें ये ये एक यूथ की बात है हम लोग भी यूथ हैं और अगर इस स्टेप को यूथ ने नहीं लिया तो कौन देगा तो हम अपने सारे युवा युवा दोस्तों से बोल रहे हैं आग्रह तो कर रहे हैं कि इन सब चीजों पे अमल करें और जहां तक हो सके कम यूज करें और जहाँ तक हो जाए कम करो जैसे हम तापमान पे बात कर रहे हैं तो तापमान में हम दो तरह के तापमान की चीज को तो यूज करते हैं या तो किसी चीज को गर्म करते हैं अपने घर में नहीं तो किसी चीज को ठंडा करते हैं दोनों में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती आजकल भाई मेरे दोनों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं जैसे हीटर यूज करो तो गर्म करते हैं ठंडा करो रेफ्रिजरेटर यूज करो तो इसमें हम करेंगे क्या कि जो अगर ज्यादा ठंडी की जरूरत चीज है एसी ए हम लोग यूज करते हैं तो क्या पुराने जमाने में ए हुआ करती थे कैसे रहते वो लोग वो सब पुराने चीजों को ए हाँ, सी भी यूज कर रहे थी कम नहीं ए सी यूज नहीं करना कम करने के लिए नहीं बोले हाँ थोड़ा कम टेम्परेचर में यूज करेंगे तो जिससे बिजली की खपत कमी हो और और कल है क्या की आजकल थर, प्रोग्रामेबुल थर्मोस्टर है जो कि रात में हम ऐसे सी चला कर सो गए और ज्यादा अगर किसी भी छोटा रूम है उसको तो ठंडी करने के लिए एसी की दो घंटे एसी अगर चले तो वो आराम से ठंडा हो जाएगी और रात भर आराम की नींद आप सो सकते हैं तो वैसे चीजों में प्रोग्रामिंग थर्म होने की वजह से हम प्रोग्रामिंग सेट करके आराम से सो सकते हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ऑफ होने से एक तो बिजली की खपत कम हुई होगी और दूसरी दूसरी की आपकी वातावरण प्रदूषित होने से बचेंगे ये ठंडी की चीज है गर्मी की चीजों में हम देखते हैं क्या कि हर चीज जो यूज करते हैं हर चीज घर में यूज करते हैं गर्म करने के लिए तो उसपे कोई भी रेगुलेटर नहीं है गर्म कर रहे हैं तो कर रहे हैं छोड़ दिए गर्म हो रही है हम अपना काम दूसरा कर रहे हैं वो गर्म करके खत्म हो गई पानी गर्म होके एकदम क्या सतह में आ गई फिर जाके पानी रहकर फिर गर्म कर इस सब चीजों को छोटे छोटे चीजों से हम अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं और खत्म करने ऊर्जा को ऊर्जा को साधु हार्म कर रहा ये सब चीज ये सब पॉइंट था कि हम कैसे तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे इसमें इसमें तापमान कंट्रोल करने में हमको रेफ्रिजरेटर्स को दो टेम्परेचर कम जैसे 18 डिग्री सेल्सियस जरूरत है हम बीस से भी काम चला सकते हैं और जैसे कि गर्मी के दिनों में है फ्रिज गर्मी के दिनों में फ्रिज की जरूरत है ठीक है फ्रिज चलाओ और जब जैसे चार घंटे मैंने फ्री चला दी वस्तुत में रख दिए ठंडी हो गए एक घंटे हम फ्रिज ऑफ करके भी कर सकते हैं तो इससे खराब नहीं होती है ये सब छोटे छोटे चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं और मेरा चौथा पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर्स को सही तरीके से यूज करो जैसे मैंने शुरू में ही कि उसको सब टाइम पे यूज करो और उस पुराने उसके फॉय्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज किए जाने चाहिए एक यूएस का रिपोर्ट हम बनाएंगे हम सब ये जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं यूएस को हम फॉलो करते हैं आज भी हम लोग यूएस के डिपेंड्स हैं, हैं इन सब चीजों को फॉलो करने यूएस का ही एक रिपोर्ट है कि उन्होंने क्या किया कि पुराने जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं उनको बदलते रहे क्वाइल्स को उनके मतलब बदलते हैं तो क्वाइल्स बदलने से पचास की बिजली खपत कमी कर रही वो अगर क्वाइल खराब है आपको तो बिजली भी अधिक लग रही है आपका वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है अब तो पुराने जमाने में रेफ्रिजरेटर्स में सीख ये क्या बोलते हैं कार्बन कर, मीथेन वाली गैस निकलती थी अब तो कम किया है लेकिन उसको रोक किया गया है तो वैसे चीज को हम रोकें रोके अपने क्वाल को हमेशा चेंज करवाएं चेंज जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर आज के हमारे 10 से 15 प्रतिशत बिजली की खपत रेफ्रिजरेटर से क्यों नहीं रे, रेफ्रिजरेटर को जरूरत के अनुसार यूज करें तो आप रेफ्रिजरेटर ऑफ करके आराम से मेरा चौथा पॉइंट है कि ये चौथा पॉइंट हमने बोल दिया था पॉइंट है क्या कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे नॉक्स हैं हमें सबको ट्विस्ट करने करते रहना चाहिए जैसे हॉट हा वाटर हॉट वाटर हीटर शुरू में बोला मैंने प्योर वास्तर वातर मतलब की जैसे हम यूज करते हैं आपको वाशिंग मशीन छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं उनको खुद अपने हाथ से धो लिया जाए बड़े कपड़े जो हमको प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए हम वाशिंग मशीन पे जाए छोटे छोटे कपड़े को मैंने अपने हाथ धो लिया मेरा स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ रहा और इनर्जी भी कम हो कम खपत हुई ड्रायर हम आजकल इतनी तेज जिंदगी होते जा रही है कि अपने कपड़े को सुखाने के लिए हम वॉशिंग मशीन का ही यूज हम ऐसा क्यों करें बाहर में ही सुखा लें वाशिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा की खपत हो रही है उसमें से निकलने वाले गैस और वो जो कंडेंसर होते हैं वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर के उनसे एसी के ये सब के अलग अलग कंडेसर होते हैं जिससे गैसे गैसे बाहर निकलती है जो की वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे आ, कपड़े को कपड़े को बाहर भी सुखा सकते हैं डिश आजकल नए इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं डिशवाशर जितने भी बर्तन हैं वो आप मशीन से ही धो लो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है आप खुद भी धो सकते जहां तक जरूरत हो आप खुद ही कोशिश करें जैसे अपने खाना खाए जितने भी जरूरत के बर्तन है अपने खुद स्वयं पुराने जमाने में हर कुछ, कुछ कुछ भी हो जाए अपने से ही बर्तन धोया करते स्वस्थ है आजकल की औरतें हम नई औरत तो नहीं बोलेंगे मतलब की जो भी है बर्तन अपने खुद से खुद से ही धोके अपना बर्तन धोके यूज करें ना कि आपको डिशवाशर यूज कर और छठा पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है प्लांट्स लगाएं उसके पहले एक छोटा से प्लांट से पहले हम छोटे बताएंगे आपको हम अपने प्लांट्स अपने घर के तरफ छोटे छोटे बगीचे लगाते हैं छोटे छोटे पौधे लगाते हैं सजावटी पौधे लगाते हैं ये सब तो शहरों में आज ज्यादा चल रहा है लेकिन देहात में इस चीज आज भी लोग हम हम शहर में भी रहते हैं देहात में भी तो दोनों तरफ के वातावरण को हम खुद जानते हैं कि कैसे कैसे लोग करते हैं शहरों में अपने लोग ये स्टेज तो को थोड़ा ज्यादा फैसन कर रहे हैं कि बाहर में लगाएं अपना लगाए और छोटे छोटे पौधों से निकलने से आ, लगाने से वो एक तरह के सजावटी भी होंगे और वातावरण को भी संभालते रहते तो गाँव में ये सब चीज कम हो रहे हैं अपने घर के तरफ छोटे जगह है तो उसको छोड़ देंगे तो वहां पे भी छोटे छोटे पौधे लगा दो तो अब गमले में रहकर पौधे लगाओ ऐसे करके हम वातावरण को फिर से हेल्प करते हैं वातावरण को कैसे संभालते हैं इस चीज के बारे में बताते पौधों मैंने शुरू बताया पौधे अपने खाना खुद बनाते हैं उनको उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक घाता कैसे उस चीज को खुद उसने लेके अपना खाना बना के उससे निकलने वाले फ्रूट्स, फल दे के हमको जीवित रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पौधे कितने कितने हमको सहायता देते हैं आप अधिक पौधा लगा रहे हैं तो कार्बन वातावरण में रहने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उसको उसने यूज किया यूज करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कमी किया और आपको ऑक्सीजन देता है जो कि आपके ऑक्सीजन जिसके आप जीवित आपके अंदर में जो ऑक्सीजन की हर हर सेकेंड जरूरत है उसको तो हम प्लांट को भी हर एक आदमी को कम से कम सात सौ से एक हजार प्लांट लगाने की जरूरत है अपने पूरे जीवन में नहीं अभी बोले अपने पूरे जीवन में वो अगर हजार लगा दिए तो हम सोचेंगे कि हाँ हमने हमने एक वातावरण के लिए अच्छे किए अपने लिए अच्छे किए हम इसको लास्ट में बताएंगे कैसे कैसे अच्छे और पौधे लगाएं जहां तक हो सके कम ये एनर्जी यूज करें तो ये छोटे छोटे पौधे हो गए अब बड़े पौधों के लिए हम वन वन तो धीरे-धीरे कटते जा रहे हैं वन संरक्षण की बात कर रहे थे मेरे पहले बात की वन संरक्षण करें वन संरक्षण के लिए अगर अब तो जैसे पॉपुलेशन अब बढ़ा रहे हैं तो वन कटेंगे वन कटने से हमारे रहने के लिए जगह कमी होती जा रही है और इस जगह को पूरा करने करने के लिए हम वन को काट रहे हैं यानी सबसे पहले उसकी जड़ जो है तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम है। आपके खुद प्रॉब्लम आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है इस चीज पर आप ध्यान नहीं देते हैं चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री था वो अपना कंट्रोल करके 20 दो बीस में चाइना से आगे होने वाला है इंडिया पॉपुलेशन में हमारे क्षेत्रफल नहीं बढ़ते हैं जबकि जब हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारे रिसोर्सिस नहीं बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या उसके यूज करने वाले आदमी बढ़ते जा रहे हैं तो इन सब चीजों को लेके हम पहले अपनी आबादी को कम करें अधिक से आबादी कम करेंगे तो हमको जगह की कम होगी जरूरत होगी हमारे वन बचे रहेंगे और वन करता है क्या कि? आ, जैसे पेड़ पौधे ने बताया कार्बन डाइऑक्साइड निकलती तो ये सब चीज अधिक से अधिक ये सब बहुत जरूरी चीज भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को काफी कुछ जो है किस तरह से हमें पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना है मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना है और आपने क्वांटिटी भी बताया कितना पेड़ आप लगाने से आपका जीवन सफल हो सकता है बहुत ही अच्छी बात है और इसके साथ में जैसे कि हमारी और एक और बात की और आप जागरूक होने के लिए कहा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारी जो भूमि है वो तो उतनी है तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो फिर वापस वही चीज़ें होगी कि हम सभी के लिए खाना सभी के लिए रहना अभी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना हम अभी व्यवस्थित है उसी तरह से होना चाहिए तो इसके लिए हम सभी को पर्यावरण का जो संरक्षण है उसके ऊपर ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुंदर कैसे बना सकते हैं अच्छा कैसे बना सकते हैं वो भी हमारे ध्यान में होना चाहिए और भी बहुत सारी बातें हम लोग इस पर विचार करेंगे कि किस तरह से और क्या हो सकता है इंडिविजुअल तौर पे या सामूहिक रूप से और भारत सरकार इस पर किस तरह के पहल कर रही है और विदेश में क्या पहल हो रहा है वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोम वन पर समय की मांग सुनते रहो मस्कराते रहो मेरे दिल कहीं और चलो तुमकी दुनिया से दिल भर गया ढूंढले अब कोई चल गया मेरे दिल कहीं और चलो तुमकी दुनिया से दिल भर गया के मारे नीति आशा के कार न हो चल जहाँ बन के मारे नीति आशा के कार न हो रुपी आशा के तारे न हो तुम से क्या फायदा जिसने दिल की कई जल गई से हरा हो गया मेरे दिल पे चल आस कोई रो दिया तेरे के मुंह कोई चल दिया चार आंसू कोई रो दिया तेरे फिर कोई चल दिया तेरे के मुँह कोई चल दिया, कोई चल दिया। रहा था किसी का जहाँ देखती रह गई ये गंग्रह बिल कहीं और बंकी दुनिया से दिल कर गया ढूंढ ले अब कोई कर गया और नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और अभिषेक राज जी भी बहुत ही अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करते हुए हम सभी को वो अपनी अपनी जो रिसर्च की बातें हैं वो एक एक करके सुना रहे हैं और ये बहुत ही लंबा चैप्टर है हो सकता है कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग रूल के तहत हम लोग जानेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है किसान क्या कर सकता है या फिर जैविक जो पदार्थ है उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उस जड़ के साथ हम लोग अगर जुड़ जाते हैं तो किस तरह से हम पर्यावरण में एक बदलाव ला सकते हैं बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन कुछ कुछ बातें हम लोग हर एपिसोड में आपको बताते जाएंगे और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे वातावरण संरक्षण पर्यावरण की सुरक्षा के ऊपर तो अभी हम लोग और जानकारी लेंगे कि जैविक खाद या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अब जानेंगे इससे हमारे वातावरण में क्या बदलाव आ सकते हैं कैसे हम वातावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस विषय पर हम लोग बातें सुनेंगे अभिषेक राजने बहुत ही अच्छी बात बोली ये सब मोटे मोटे चीज थे आजकल अब हम लोग गाँव के तरफ ही जा रहे हैं ये शहरों में होने वाली चीज थी शहरों का ये प्रॉब्लम था गाँव में प्रॉब्लम अधिक खेती होती है गाँव के लोग आजकल पुराने जमाने में जो खाद यूज करते थे गोबर यूज करते थे और राख यूज करते थे पेड़ पौधों के, के सड़े हुए चीज यूज करते थे इन सब चीजों को छोड़ के यूरिया पोटास और अलग अलग केमिकल पदार्थ से बने हुए चीज को यूज कर रहे हैं। इन सब से होता क्या है कि अमेरिका अमेर, और ये सब चीजों से होता है कि हमारे जमीन के अंदर आने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव है वो तो मर जाते हैं हा, हाँ हमको तो अधिक प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे उस पदार्थ मिल गए लेकिन उसके अंदर आने वाली सूक्ष्म जीव जो कि जमीन को बचाए रखती है जमीन की हम बाहर में अगर जमीन के ऊपर हैं, तो सूक्ष्म जीव जमीन के अंदर समझ सकते हैं कि जमीन के ऊपर में हम जब जैसे राज कर रहे हैं वैसे जमीन के अंदर सुख जीव राज के और पेड़ पौधों को बढ़ाता है ऊपर से हम बना सकते हैं तो हम करते क्या इस पर हम बहुत सारे दो वर्ड्स हम दो टॉपिक पे बात करेंगे और दो तो मेरा टॉपिक भी बाकी है दो टॉपिक पे बात करेंगे कैसे सुख जीव को बचाते हैं जैसे अमेरिकन फार्म फार्मर्स ने यूज किया हुआ यूज करते थे पहले लोग पेस्टिसाइड जिसको कीटनाशक कीटनाशक बोलते हैं वो कीटनाशक करता है क्या पेड़ पौधों को तो बचाते थे लेकिन इस जिसको तो अब रोक दिया गया है है का यूज करने से वो बहुत जिस करता जो आप ग्रेटिकुलम में स्ट्रेस क्रिएट आपके एक सेल्स के अंदर वो स्ट्रेस क्रिएट करता है और उसको डेथ तक पहुंचाता तो आप सोच सकते हैं जो डी जमीन में है जो माइक्रो ऑर्गेन के अंदर जा रहा है तो उसको मार देगा और मरने के बाद या किसी भी चीज के जलने के बाद कार्बन निकलती है ऑक्सीजन आने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो अमेरिकन फार्मर्स ने स्प्रे करके एक साल का उन्होंने एक डाटा बताया था कि एक साल में अगर पेस्टिसाइड्स को उसने रोका तो कार्बन डाइऑक्साइड की सात सात हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन उसने रोकी पहले डीटीटी टी यूज किया जाता था उसी तरह के अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो उसने अगर एक डाटा दिया हम लोगों को कि सात हजार टन हम कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक साल कार्बन प्रोडक्शन को रोक सकते हैं बाय कीपिंग द पेस्टिसाइड्स कीपिंग अवे पेस्टिसाइड तो इस तरह के छोटे छोटे चीज और इसका सबसे बड़ा हानिकारक प्रभाव एक आम जिंदगी में हो रहा है क्या की जैसे आप खाद खाद एरिया वगैरह यूज कर रहे हैं आपको तो उसके लिए पशुपालन पर निर्भर नहीं रहनी पड़ती पहले है, है गोबर पर निर्भर रहना पड़ता था किसान को उसके लिए वो पशुपालन चलाता है पशुपालन से निकलने पशुपालन के लिए गाय भैंस को चलाने से तो गोबर के उसके गाय भैंस के एक्स्ट्रा पदार्थ जि, जिसका जरूरत नहीं उसको आप खेत में रख और गा, गाय से निकलने वाली दूध जिससे आप खुद फु, ही निर्भर हो रहे हैं तो पालन और खेती एक दूसरे पे निर्भर कृपा ले जो कि आजकल बंद हो गई इस चीज को बढ़ावा दें इसलिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जाना चाहिए बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें अपने खेतों में अलग अलग तरीके के जो बायो फर्टिल केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर दो तरह की चीजें बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करने से हमारी जमीन की उर्वरता बची हुई रहती है जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं तो हमारे सुख मर रहे हैं और केमिकल मिलती जा रही है जमीन और उसी केमिकल से एक उदाहरण के एक मैंने उदाहरणाइजमेंट देखा था कि एक एक छोटे से सेबेज के अंदर एक गोला है के अंदर में 400 ग्राम सॉरी 400 ग्राम नहीं 400 मिलीग्राम ऑफ यूरिया यू कैन चिकेंड तो आप सोच सकते हैं कि आजकल के कितनी यूरिया हम लोग इस और कैबेज को बढ़ाने के लिए किसान और खेती बढ़ाने के लिए अपने पैसे कमाने के लिए हमने यूरिया यूज करना शुरू कर दी है यूज करना शुरू कर दी इस सब को बंद करने चाहिए और बंद करके अपने जो लग्जरी लाइफ जीते हैं जो नहीं जी के लग्जरी लाइफ लेके मतलब की किसान ये पशुपालन नहीं कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से यूरिया यूज करके अपना खेती चला लेते हैं पशुपालन करने में आपको लग्जरी थोड़ा सा प्रॉब्लम करना होगा इस सब चीज को बंद करके इस सब चीज़ को अपनाए ना कि हमिकलिंग पुनः यूज करना जैसे प्लास्टिक पहला प्रॉब्लम आज के जमा के दुनिया में वातावरण को खत्म करने के खराब करने के लिए प्लास्टिक प्लास्टिक का यूज बंद करें और उस प्लास्टिक को हम प्लास्टिक जैसे कि हम बाजार जाते हैं शाम को हम बाजार गए और सब्जी खरीदनी है सब्जी खरीदने के लिए चले गए खाली चले गए क्योंकि फैशन है मेरे पास गाड़ी है फैशन से हम चले गए आजकल के यूज़ है गए फैशन से और 10 तरीके की हमको सब्जी खरीदनी तो थी 10 तरह के अलग अलग प्लास्टिक की प्लास्टिक की थैली मिलेगी आपको वो प्लास्टिक की थैली नहीं है जो पांच सेंटीमीटर प्लास्टिक का थैली आपका आ रहा है वो पांच सेंटीमीटर जमीन से आपको कवर करना है आपको कभी ना कभी तो उसको कूड़े में डालोगे कूड़े में डाल रहे हो तो वो जमीन पे ही कहीं ना कहीं जाके जमीन पे बैठेगी तो जितना जगह चेकेगा उतने अंदर के सुखजीव को, को हवा मिलना बंद हो जाएंगे सुख्मजीव को हवा मिलना बंद होगा वो अपना ग्रोथ बंद करेगा तेज होगा हो तेज होगा तो फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी साथ में आपके पेड़ पौधों को सुख्मजीव जो अलग अलग तरह के साइकिल सल्फर साइकिल कार्बन साइकिल ऑक्सीजन uh, साइकिल्स करके नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तो बात करेंगे अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें किस बाहर के जो की अधिकतर दलहन पौधों में पाए जाते हैं उसका काम किया है कि दल्हन पौधों के छोटे जड़ों में आप देखते हुए छोटे छोटे घाट होते हैं जिस, जिसके अंदर राइजोबियम नाम की एक होती है उसका तो मात्रा तो उस में प्रोटीन पाई जाती है तो आप उसमें मार रहे हो कि आपके खाने में प्रोटीन की कमी हो जा रही है इस तरह से बहुत सारे ऐसे साइकिल है जो की पेड़ पौधों को जरूरत है और वो आप प्लास्टिक से कवर करके उसको तो मार दीजिए इस तरह हाँ, हाँ, नहीं एक हम अपने फैशन को तो थोड़ा सा कम करते हैं मेरे घर में जूट का एक थैला है जूट के थैले को लेके जाए बाजार से सब सामान खरीद एक थैले में लेके आए इससे कुछ होगा नहीं ये आए दिन कर सकते हैं प्लास्टिक की कमी रोक सकते हैं हाँ प्लास्टिक बिना प्लास्टिक के रह नहीं सकते हैं क्योंकि दिस इज कॉल्ड ए प्लास्टिक लाइट प्लास्टिक चीज पहले पुराने में स्वर्ण युग हुआ युग अब प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है जो, जो रिसाइकिल जिसको रिसाइकिल करके कबाड़ वाले आजकल खरीदते हैं प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक आप पॉलिथीन की कबर कभी कबाड़ वाले नहीं कर देते क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं होती है और वही जो आपको कुर्सी बनी हुई है प्लास्टिक से वो सब रिसाइकल रिसाइकिल रिसाइकेबल प्लास्टिक की थैली में उस रिसाइकल प्लास्टिक की थैली को यूज करें और मेरा मेरा एक और <coughs> रिसाइकल पॉइंट है ग्लास्ट शीशा हम शीसा का यूज करते हैं जैसे कि हरेक बोतल चाहे वो शराब की बोतल हो चाहे दवा की बोतल दोनों में शीशे की बनी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि शीशा की जरूरत कितनी आज के दिन में कितने लोग शराब पीते हैं? तो सब हरेक दिन जैसे कि एक शराब की बोतल 10 सेंटीमीटर की है तो सोच सकते हैं कितने सेंटीमीटर शीशे की यूज कर रहे हैं और उस शीशों को करते हैं क्या कि वो कबाड़ वाले को नहीं दे रिसाइकिल नहीं दे फोड़ देते हैं की जमीन में फेंक दिए तो फिर वो जमीन में जहाँ, जहाँ जितना सेंटीमीटर सेंटीमीटर का है, कवर कवर करेगा। करने से आप समझ सकते हैं, जैसे बोला हम सोचे और मेरा लास्ट एंड लास्ट और लीस्ट बोल इन लास्ट और नॉट लीस्ट बट इट मेन थिंग्स मिनिटे छोटे चीजों में खुशी रख जैसे अगर हमको बाजार जाना है तो हमको मैंने शुरू से बोलते आना है कि हम आराम से साइकिल से भी जा सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा कम करें साइकिल आप चलाओगे हम पे एक प्रोफेसर हैं उतने बड़े प्रोफेसर हैं वो साइकिल से आते जाते हैं क्यों क्योंकि उनका हेल्थ कमी है वो वातावरण को प्रदूषित कम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं बहुत पैसे है जहाँ तक जिससे आप प्रदूषित कम करें उस चीज कर और हम आए दिन में पानी का खपत बहुत ज्यादा करते हैं हम कम पानी में ही अपने काम चला रहे हैं ये तो फिक्स रिसर्व्य है इसमें इसको आप पानी का यूज करते जाओगे कभी न कभी कम होना है ये सब रिसर्वियोर जो दिए हुए हैं ये फिक्स है ये सब रिसोर्सेस कम, कमी ही फिक्स है ये सब कम होते जाएंगे आपको फिर आपको भी प्रॉब्लम होगा तो इन सब चीजों में कम करें इस सब चीजों की खपत कम करके हम अपने अपने कम चीजों में अपने आपको संतुष्ट करें और एक मेरा लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कि सब यूथ और हरेक कोई बड़े आदमी करते हैं जैसे कि मैंने जूते खरीदने हैं हर एक आदमी के पास जूते और चप्पल मिला कम से कम आज के नए जमाने के फैशन में पांच से दस है बड़े लोगों के लिए दस छोटे लोगों के लिए तो कितने पॉपुलेशन है इंडिया में उतने पेयर्स सूट होंगे और वो टूटने के बाद होते क्या है? उसका तो रिसाइकिल नहीं होता अब समझ तरीके रिसाइकुल नहीं हुआ तो कितने बड़े बनते जा रहे हैं कितना वो आप जूतों के अंदर में भर जाओगे पूरे बाहर में जो है कि जो रिसाइकल नहीं किए गए हैं, वो जूतों से बना हुआ है भरा हुआ है अब सोच तो सकते हो हम क्यों नहीं एक ही जूते दो ही जूते से अपना काम करें जूता से काम चला लें यानी कि कम से ही भी आप उसी को अच्छा बना के रखो क्या पुराने जमाने के लोग फैशनेबल नहीं होते थे क्या पुराने जमाने के लोग हम लोग से देखने में खराब दिखते थे वो भी अच्छे दिखते थे हाँ हम अपना पड़ोसरी हमको फैसला है कि हम ये जूता नहीं पाना फेंक दिए ये नहीं मैंने फेंक दिए सब चीज को शर्ट की शर्ट की बात मैंने आज बोल दी शर्ट जो आप जानते हैं कि कॉटन से बन बनी होती है कॉटन या पदार्थ उसके लिए अभी हम पेड़ पर पे ही निर्भर है उस सब चीज से कम करेंगे तो खपत कम उस पेड़ के लिए फिर आप जमीन पर जा रहे हो जमीन के लिए फिर आबादी बना रहे हो ये सब एक दूसरे से रिसाइकिल है सो सकते हो तो इस तरह की चीज को देखा जाए तो हरेक आदमी इस वातावरण में रह के खुद ही रह के खुद को खराब कर रहा है तो ये सब चीजों को रमेश भाई हो अभिषेक होगा की पर्यावरण को बचाने के लिए हमें खुद से क्या क्या करना है और खुद से जितनी चीजें हो सकती है उतना अगर शुरू करते हैं तो फिर बाद में सोसाइटी के लेवल में और फिर बाद में आ, समाज के लेवल में काम हो सकता है और फिर देश के लेवल में भी काम हो सकता है तो जरूरत है हम सभी को खुद से काम करने की मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो भी बातें आपके समझ में आई है वो खुद से शुरू कीजिए तब हम इन चीज़ों को आगे जाके बढ़ा सकते हैं तो आप सभी सदा खुश रहें मस्त रहें और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा सोसाइटी दे सके एक अच्छा पर्यावरण दे सके इस शुभ भावनाओं के साथ आप भर जाइए और हम सभी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सुखी समृद्ध पर्यावरण दे सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम फिर से आएंगे अभिषेक जी के साथ अभी दीजिए हमें इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कर रहो